आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी गाँव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का एवं ग्राम वासियों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे की आप सभी जानते हैं विशेष इस कार्यक्रम में हम लोग पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं किसी एक विषय के बारे में बात करते हैं तो आज हमारे साथ कृषि के बारे में बात करने के लिए पशुधन के बारे में बात करने के लिए डॉक्टर शरद एम सोनी जी हैं जो केवीके वी के गणपत यूनिवर्सिटी में अपना सेवा दे रहे हैं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है और केवीके के जो है यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र गणपत यूनिवर्सिटी महसाना में बहुत सारे आ, किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है और किसानों का एक हॉस्टल भी है समय समय पर उनको बुलाते हैं उनको गाइडलाइन करते हैं नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देते हैं और साथ ही साथ पशु के बारे में भी जानकारी देते हैं कि इस समय पशु को कैसे हम लोग सेफ रख सके और बारिश के सीजन में बहुत बार ऐसा होता है कि पशुधन को ठीक रखने के लिए या पशु का ध्यान रखने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमें करनी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम लोग डॉक्टर शरद एम सोनी जी से सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर शरद एम सोनी जी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा गाँव मेरा अंचल में नमस्कार आ, मेरा नाम है डॉक्टर शरदेम सोनी और मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र मेहसाणा में एज अ सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड हूँ और मेरा आज का जो विषय जो ऐसे जो मेरा बताया कि आज मैं पशुधन के बारे में बताना चाहूँगा कि बारिश के मौसम में आप पशुधन को कैसे संभाल सकते हैं कि जैसे उनको कोई बीमारी ना आए और आप, और जो उनका जो दूध उत्पादन है उसमें भी कोई घटाड़ा ना आए कुछ में लॉस नहीं आए उसी के बारे में आज मैं बात करूंगा। बहुत ही अच्छी बात है आज के विषय में हम सभी जान रहे हैं कि किस तरह से हम पशुधन को सेफ रखें सुरक्षित रखें और उनका ध्यान रखें ताकि हमें उनसे जो इनकम होता है उनका जो दूध है वो हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिले और उनका ध्यान जितना हम रखेंगे उतना ही बिजनेस हमारा बढ़ता है वैसे देखा जाए तो पशु की सेवा करना ये परमात्मा की सेवा है लेकिन साथ साथ हम अपना जो पूरा निर्भर हम उसके ऊपर है तो हम उनकी सेवा लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं बहुत ही अच्छी बात लेकिन जिनसे हमारा जीवन चल रहा है उनका ध्यान रखना हमारा परम कर्त्तव्य बनता है तो बारिश के सीजन में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती है कि सीजन चेंज होने के बाद जो है थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो पशु पर होता है कैसे होता है उस विषय पर हम लोग जानेंगे तो आइए फिर से एक बार डॉक्टर शरद जी से सुनेंगे कि किस तरह से हम पशुओं को ठीक रख सकें वो चाहे तो अपना गुजराती में जरूर बोले अच्छा लगेगा थैंक यू पशुओं ने जो मेन चीज है जो मेन बीमारी वो चौमासा की जो बारिश की मौसम में उसमें आती है उसमें क्या होता है कि बारिश कंटिन्यूस होती रहती है चालू तो क्या क्या वेटनरी जो डॉक्टर है वो टाइम सर आपके पास नहीं आ सकते और और क्या होता है कि जो रात को लाइट भी नहीं होती है बिजली भी, भी नहीं होती और इससे क्या किसानों को बहुत तकलीफें होती है और और एक बात और कि बारिश के मौसम में जो वियाण की जो सीजन होती है कि जो गाय के गाय और भैंस जो बच्चा देने की सीज़न जो मेन बारिश के मौसम में होती है और इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी होती है तो इसमें क्या क्या होती है तो पहले की एक बीमारी होती है कि जो बाह्य और अंतर पौरवजीविका हो जो उसका जो इन्फेक्शन होता है और दूसरा नयाली न पड़ जो झेर नहीं पड़ता है वो तो बोलते हैं और दूसरा गर्भाशय का जो रोग होता है उसका होता है और दूसरा तो दूसरा होता है कि जो दूध में क्या कि दूध खराब आता है तो वो उसका भी मेन होता है प्रॉब्लम तो इसके बारे में हो जानेंगे और पहले ये जानेंगे कि बाह्य और आंतर परप का मतलब कि जो गाय के भैंस के ऊपर स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे कीटाणु कि होते हैं कि वो क्या करते हैं कि उस पर बैठे बैठे लोही खून चूसते हैं और इससे क्या होता है कि उसका तो दूध उत्पादन कम हो जाता है और इस इसके लिए क्या करना पड़ता है तो इसके लिए इसके लिए जो अपना जानवर है गाय और भैंस को उसको वर्ष में दो बार उम्मी का डोज देना पड़ता है उससे क्या होता है कि वो बाह्य और अंतर जो उम्मी होता है उसका संपूर्ण सफाया हो जाता है और मेन जो रोग है जो मेन बोलते हैं बीमारी उसको बोलते गढ़सूंढा तो गढ़सूंडो जो रोग हो रोग खास जी से रोग कर बारिशन जो हो मौसम तरह जो आज रोग है यहाँ जो चौबीस कलाकनी अंदर डॉक्टर आ जो यनी दवा ना करे तो जानवर बची सकत नहीं तो आना आ रोग ना आए एना खेडूत भाईओ से अमे मार खास कहानू किेक्सिन मुका दिए कि योमानी पहला गढ़सूंढा रासी बुकाई दे तो शू ते रोग नती आता सीवा जो बीजो है प्रश्न एम मैली न पड़वी ए गाय गाय के भेजे ईयाण थी जाए इतने अंदर थी मैली टाइ छूटी ना पड़े तो ते चौबीस कलाकनी कल अंदर जो ना पड़ जाए तो वेटनरी डॉक्टर ने बोलाई मैली पढ़ाई ले बीजू खास के पशु ठंडू पड़ी जो जो इको बोलते इंग्लिश में मिल्क का रोग होता है तो उसमें क्या होता है कि पशु ठंडू पड़ जाऊ इंदर थी एना में कैल्शियमु प्रमाण ओछू थी जाए तो आई जाए तो तरत ज डॉक्टर ने बोलाई अने, अने अपने ट्रीटमेंट करावा बीजू जो भेसन के गाय वियाण थी जाए तो पहला त्र दिवस सुधी एने संपूर्ण धोई ले नहीं थोड़ू घणु दूध अंदर राखवा एना में कैल्शियमनु प्रमाण ओछू थी नहीं जाए पशु ठंडू पड़से नहीं जेनी खास कि एना पशु पशी पाचड़ी दूध उत्पादन एकदम ओछू कर नाखे कि जी एकदम ओछू थे नहीं आ प्रमाण थोड़ी घी का राखु तो आप बारिश सीजन एम अपने अपना जे गाय के भेस ए दूध उत्पादन अपने नुकसान थतु अटकू शरद जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि इस तरह से बारिश में जो दो तीन बीमारियां होती हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और जैसे कि अभी आखिरी में आपने बताया कि आ, कभी कभी जो है जानवर बहुत ही ठंडा हो जाता है अर्थार्थ उसके कैल्शियम की कमी होने के वजह से ये चीज़ें आती हैं और इसके ऊपर हमें जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है और जब भी आप दूध निकालते हैं तो पूरा दूध ना निकालें कुछ दूध रखें ताकि उसको कैल्शियम बैलेंस उसका हो और साथ ही साथ अच्छे डॉक्टर के साथ उसकी जो देख है उसको अगर इलाज करते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है और थोड़ा ध्यान रखने से हमारा जो बिज़नेस है वो भी अच्छा चलेगा और हम लॉन्ग टाइम बिजनेस कर पाएंगे लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी लालची बन जाएंगे अगर दूध अगर हम ज़्यादा ले लेंगे और बीमारी में उसका ध्यान नहीं देंगे तो आस हो सकता है कि आगे, आगे आपको बहुत नुकसान उठाना पड़े तो इन सभी चीज़ों से बचना है हम चलिए आगे बढ़ते हैं और शरद जिसे और भी आगे जानते हैं आ, और एक बात है जो कि बारिश का जो होता है मौसम इसमें इसमें जो यूटेराइन प्रॉब्लेप्स होते हैं उनको यहाँ पे क्या कहते हैं कि माटी खसी जावी एट के गर्भस आखे आखू बहार आई जाए तो एना शू करवा जयरे बियाण थी जाए एना तरत ज पी आप कैल्शियम आप देते कि एने पचड़ती प्रॉब्लेप्स के युटेराइन प्रॉब्लेप्स कहवाएं कि जे मटी बहार खसी जाए तो ये थे नहीं प्रॉब्लम और तरतज एने आप गोड़ एने आप सौ थ सौ ग्राम गोड़नू पा सवार सांजे वहां पीछे तरह आपसू तो यहाँ एकदम ताकत आई जैसे पाचड़ी दूध उत्पादन ओछू था ओं थे, थे नहीं खास आन रखू बीजों खास रोग है जैसे आप दूध खराब वापू जे दूध तो में फोदा आए थे एना शू करव जीए तो मेन अत्या आ रोग है ये चौमा में जुवामे एम खास जैसे दूध दो आप जारे दूध दो त्यारे अपना हाथ नख कापेला वो जो है हाथ सा, सा, साबुन से बराबर साफ़ करना पड़ता है और जो आँचल का भागे वो भी बराबर साफ करना पड़ेगा और उसके बाद हम जो दूध लेते हैं वो सात मिनट में पूरा दूध दोहन कंप्लीट करना पड़ेगा जितना हम फास्ट दूध दोहन करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा दूध आएगा और दूध में फैट टकावारी भी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी और आफ्टर और दूध दहने के बाद आ, आ, जो दूध दहने के बाद आंचल होता है उसको भी हम जंतुनाशक से बराबर साफ करना है और गाय और भैंस को साथ 10 मि, मिनट तक नीचे न बैठ जाए उसका ध्यान रखना है क्योंकि आंचल का मुख जो होता है वो आधे घंटे तक खुला रहता है तो अठ दो कलाक सूझी आधे घंटे तक जानवर नीचे नहीं बैठ जाए उसका भी ध्यान रखना उस, उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए हम जो खाना देते हैं वो दूध दोहन के बाद देना पड़ेगा तो क्या, क्या जानवर बैठ नहीं पाएगा और इससे क्या होगा कि नहीं बैठ पाएगा तो कोई रोग होता नहीं है तो वह आप लोगों को बहुत सारी उसके लिए काड़जी का, रखनी पड़ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमें जानवर को जो है देखरेख करना है उनके बारिश के समय में जो बीमारियां होती हैं खासकर के दूध के लिए आपने बताया और दूध दोहन करते समय जो तन में आ, बहुत ही स्पीडली करना है ताकि आपको दूध भी ज़्यादा मिले और अच्छा दूध आपको मिल सकता है तो सात मिनट से ज़्यादा आपको नहीं करना है तो ये भी ध्यान रखना है और उसके बाद पशु नीचे न बैठ जाए ताकि नीचे बैठ जाएगी तो फिर उसका तन में जो है कुछ भी इन्फेक्शन होने की संभावना मट्टी लग सकता है तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में दे रखना है और जैसे कि शरद जी ने बताया कि आप दूध धोने के बाद सीधा उसको आ, उसके सामने जो है उनका खाना रख दीजिए घास खिलाना या जो भी आप खिलाते हैं उनको उनका जो है आहार उनको दीजिए ताकि वो खाने में मस्त होगा और फिर बैठेगा नहीं तो ये चीज़ों का जो है अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना है छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा जो है बहुत ही अच्छा हम जो पशु का ख्याल भी रखेंगे और आगे चल के हमें बहुत ही उसका लाभ मिलेगा नहीं तो बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ भी होती हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे लेकिन अभी लेते हैं छोटा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ पर मेरा गांव मेरा अंचल सुनते रहो ओरी मुस्कराते रहोरी में फिर रे नन्ही से चिड़िया अंगना में फिर जा रे नंदियारा नहीं तू जोड़ी जाएगी यह सर आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शरद एम सोनी जी से जो वेटनरी के ऊपर स्पेशलिटी है उनकी और साथ ही साथ यहाँ केवी के में हेड ऑफ द कृषि विज्ञान केंद्र के हैं तो उनसे हम बात कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि बारिश के सीजन में हम पशु का किस तरह से ख्याल रखें और दूध निकालते वक्त और दूध निकालने के बाद किस तरह का हमको प्रिकॉशन लेना है एक तो पशु को बैठने नहीं देना है और दूध निकाल के होने के बाद किसी भी एंटीबायोटिक लिक्विड से जो है उसका तन करना है इससे बहुत ही अच्छा हो सकता है ये हमारी सेफ्टी भी है और पशु की सेफ्टी भी है तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना है आइए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार शरद सोनी जी को हम सुनेंगे आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार हाँ बात चल रही थी कि ये पशुओं को बारिश के मौसम में आप कैसे संभाल करते हैं मेरा एक बात और कहना है कि जो पशुओं का जो रह है कि जो वा, वा, हम जहाँ पे उसको बांधते हैं कि उसकी भी बारिश के मौसम में साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर जो हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो अपना जो धन है गाय और भैंस को वो बीमार पड़ जाएंगे और मेरा एक बात कहना है कि हम जो उनको खाना देते हैं उसको जो हम गवाड़ बोलते हैं कि उन पर उन पर ही आपको जो आपको जहाँ पे आप गाय और भैंस रखते हैं वहाँ पे आप गवाड़ बनानी चाहिए कि क्या होता है कि उसमें खाना सेफ रहता है और कोई जंतु और कोई भी जो होता है वो अंदर मिक्स नहीं हो जाता है और इससे भी गाय बीमार नहीं पड़ता है कि गमण होवु ज बीज वस्तु खास के एने जोड़े जो, जो ते पानी की कुंडी बनाई दो तो शू थे कि जानवर ने जारी ईच्छा थाय तेरे पा पी सके तभी करो ये व्यवस्था करो कि आप गाय के भेस है जारी ईच्छा थे ज्यादा इच्छा थे जो याणी एनी ज हो तो दूध उत्पादन बसो थी अठी सौ ग्राम व एक व्यवस्था करो अने बीजी वस्तु खास के तब जे लीलो घासचारो आप ए, एकदम नहीं देना घा रोगों थक्यता है एट्ले हमेशा लीला घासचारा जोड़े सूको घासचारो मिक्स करो तो ये आफरो थानी शक्यता रहने जो एक वार आफरो एम एम शू कि पेटनी अंदर गैस भराई जाए अने पेट धीमे धीमे फूली जाए जो एना तरत तमने जो, जो डॉक्टर दवा मे तो जानवर मृत्यु थी सके अत्य चोमा सीज़न लीलो में लीलों घासचारो पुष्क मे एन आप विचारी उपयोग करने खास मैं तत करी एम कि लीला घासचारा ने झीणो झीणों का यनी पचास टका लीलों घासचारो ने पचास टका सूको घासचारो तब जो मिक्स करो तो एना वैज्ञानिक संशोधन एवं करूं जो लीलो घासचारो और सूको घासचारो ब जो मिक्स कर तो एना दूधनी दूध वैसे फेटनी टकावारी वैसे एट खास मारा जे पशुपालक मित्रों से हमने खास विनंती कि कोई दिवस एक लीलो और सूको घासचारो आप फानो? नहीं बीजू खास के रोज पशुओं ने मिट्ठू आप जिसको हम नमक बोलते हैं नमक कितना देना है तो 50 ग्राम पर डे पर डे गाय और भैंस को 50 ग्राम नमक देने से भी दूध उत्पादन बढ़ता है और एक बात और कहीं नहीं है कि उनको मिनरल पाउडर के जो खनिज तत्वों का है पाउडर वो भी रोज़ाना कितना देना है तीस ग्राम जो हम देंगे तो अपना जो गाय और भैंस है उनको बीमारी नहीं आएगी उससे क्या पड़ता है कि उनसे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है मिनरल देने से और दूध उत्पादन बढ़ता है गाय और भैंस को भूख लगती है और वो खा खाना भी ज़्यादा खा लेते हैं और जो खाना खाने के बाद उसमें से जो दूध बनता है उनकी भी खाने में से जो लोही बनता है लोही में से जो दूध बनने की जो टकावारी है वो मिनरल देने से बढ़ जाती है तो रोज़ मिठू मतलब नमक और मिनरल पाउडर रोजाना आप देंगे तो आपकी जो गाय और भैंस वो हर साल एक बछड़ा देगी जो दो बिया बच्चे का अंतर होता है वो 15 मंथ्स जो पंद्रह महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक एक बार आपकी गाय ने अछड़ा दिया तो पंद्रह महीने के बाद दूसरा बछड़ा आना चाहिए तभी हम इस धंधे में मुनाफा कर पाएंगे और ज़्यादा जो अंतर अंदर महीने से ज़्यादा अंतर होगा तो हमारा पर मंथ दो से तीन का नुकसान चालू हो, हो जाएगा इसीलिए उनको हर रोज़ नमक और मिनरल पाउडर देना है और दूसरा जितना हम दूध लेते हैं उसमें खास क्या होता है कि दूध को हम क्या बोलते हैं संपूर्ण आहार क्यों बोलते हैं कि उसमें सभी विटामिन प्रोटीन और कैल्शियम होता है इसी में ये कहना चाहता हूं कि जानवर को हर रोज 50 से 100 एम कैल्शियम देना पड़ेगा तो क्या होता है कि उसका दूध उत्पादन लेवल में हो सकता है लेकिन क्या होगा जब आप कैल्शियम देना बंद करेंगे तो दूध उत्पादन ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो जाएगा तो आपको कैल्शियम हर रोज देना है आप कैल्शियम नहीं दे सकते तो इसका एक ऑप्शन है कि आप क्या करते हैं कि जो पानी की जो टंकी होती है उसके अंदर आप चूना से उनका लिंप देंगे जो अंदर की बाजू बाजू है उनको क्या करना है कि पानी हो, नी टकी अंदर नहीं बाजू है आपने चूना थी लिंप ही नाकोनू दर पंदर दिवसे जो एने पानी आप टाकी जे जेमें जानवरों पानी राखी है दर पंदर दिवसे आप चूना लींपी नाखस तो शूत पीना अंदर कूदरती कैल्शियम भरसे बीजू पानी अंदर लील अ सेवाड़े के पीणी एकदम चोख्खु रह खास आ तब आपसो आ री तब्रीटमेंट करशो तो तमने ओछा पैसे वूध उत्पादन मैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हम बारिश के दिनों में पशु को जो है ठीक रखें और उनको जो है उनका जो रहने का स्थान है उसको बहुत ही अच्छी तरह से साफ सुंदर साफ़ सुथरा रखते हैं तो उससे भी काफ़ी बीमारियां जो है नहीं आती है और साथ ही साथ जैसे कि कैल्शियम की बात आखिरी में शरद जी ने बताया कि कैल्शियम कैसे हम लोग दे सकते हैं अगर हम खरीद के नहीं दे सकते हैं पशु को तो एक छोटा सा सिंपल टेक्निक उन्होंने बताया कि जो पानी आप जिस भी जगह से पानी उनको पिलाते हो तो उस जगह का जो मटका है या जो टंकी है जिस भी तरह का आपने व्यवस्था किया है तो उसके अंदर साइड में जो है आपको चूना जो है पेंट कर देना है या चूना को लगाना है एक लेयर लगा देना है और उसके बाद उसी में पानी छोड़ देना है तो उससे नेचुरली जो है उसको कैल्शियम पानी के द्वारा पशु को मिलेगा तो ये आप कंटिन्यू कैसे करेंगे कंटिन्यू करने के लिए आप हर पंद्रह दिन में पानी बदलना है और फिर से नए से चूना लगा के रख देना है तो इससे क्या होगा कंटिन्यू उसको फ्रेश कैल्शियम मिलता रहेगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है लेकिन थोड़ा हमारी आदतों में भी ये जानकारी हो हम इनका आदत डालें कि जिस तरह से हम अपने ऊपर ध्यान रखते हैं हम भी बीमार हो जाएंगे तो कैल्शियम लेते हैं विटामिनस लेते हैं तो पशु को भी वो ज़रूरत है और उसको देने से हमें भी वो चीज़ें वापस में मिल जाता है जैसे हम लोग दूध पीते हैं तो उसमें फिर से हमको रिटर्न में कैल्शियम वापस मिलता है तो ये साइकिल है लेकिन इसके लिए हमें भी खुद से कुछ करना होगा बहुत ही अच्छा लगा शरद जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि बारिश के समय हमने ठीक है बाहर का जो उनका रहने का स्थान है वो साफ़ सुथरा रखा फिर भी अगर कोई ज़्यादा जैसे कि आपने बताया कि बीमारियाँ होती हैं स्किन के ऊपर का बाहर का जो बीमारियाँ आती हैं उसको ठीक रखने के लिए क्या करें हाँ जो बाहर के जो चा पड़ते हैं वो क्या कहते हैं उसको एक्टो पैरारसाइट बोलते हैं उसके लिए हम एक उपाय कर सकते हैं उसमें क्या करना है पाँच ग्राम आ, लेना पड़ेगा नमक और एक लीटर लेना पड़ेगा पानी 500 ग्राम जो है नमक उसको एक लीटर पानी में डाल के जितना मतलब उसको घुमा सकते, सकते हैं और फिर जो जो था जो पानी हुआ उसको हम गाय के भैंस के ऊपर लगा सकते हैं और आधे घंटे तक उसको उसको कुछ नहीं करने का है और फिर आधे घंटे के बाद उसको नहला देने से क्या उसके ऊपर जितने भी जीवाणु मतलब जितने भी एक्टो पैरासाइट है वो सब मर जाएंगे और जानवर को कोई भी बीमारी भी नहीं होगी ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बताया कि एक लीटर पानी में आधा आधा किलो नमक जो है मिक्स करके उसको फिर उसके ऊपर से घुमा के अच्छी तरह से मिक्स करके उसका फिर लेप जो है ऊपर में पशु के ऊपर आप लगा सकते हैं अच्छी तरह से लगा दें और आधा घंटे के बाद फिर उसको जो है वापस क्लीन कर ले तो इससे उसके ऊपर के जो जेम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और जो पशु के अंदर जेम्स बनते हैं जैसे बारिश में कीड़े होते हैं जैसे कहीं वम्प वगैरह होता है तो उसके लिए क्या करना है हाँ उसके लिए एक आती है दवा उसका नाम है फैनबेंडाजोल जिनका महा पे तीन ग्राम की जो आती है उसकी बॉलस आती है मोटी गोली आती है वो हमको तीन ग्राम डोजे जो जानवर जिनका वेट दो, दो, दो सौ किलो से ज़्यादा है उनको हम एक दे सकते हैं गोली और जो वेट सौ किलो है उनको हम डेढ़ ग्राम की दे सकते हैं गोली और जो जिसका वेट ज़्यादा है उनको तीन ग्राम की दे सकते हैं गोली तो वो बारिश के मौसम से पहले और जब बारिश हो जाए पूरी तब देना है तो दो टाइम देंगे तो अंदर जितने भी अम्प होंगे वो सभी नष्ट हो जाएंगे ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया शरद जी अंदर के वम्स खत्म करने के लिए अंदर के जो पेट में कीड़े होते हैं या कुछ भी होता है तो ये एक अच्छा है कि बारिश के पहले आप जो है जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अल्बेंडाजोल हाँ अल्बेंडाजोल हा, फेनबेंडाजोल ये दो टाइप की गोलियाँ आती हैं और ये तीन ग्राम और डेढ़ ग्राम का आता है तो जिसका वजन सौ के ऊपर है उसको तीन ग्राम वाला गोली जो है आप एक दे सकते हैं और फिर अगर 100 से कम है या 100 है तो डेढ़ ग्राम वाला जो गोली है वो आप दे सकते हैं ये कितने टाइम एक ही लेना है एक ही लेना है हाँ पूरे बारिश के पहले एक देना है और बारिश पूरा होने के बाद एक देंगे तो साल में ये दो बार अगर दो गोली आप खिलाते हैं उसके वज़न के हिसाब से तीन ग्राम और डेढ़ ग्राम का तो ये बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं अंदर का जो इन्फेक्शन होने के चांसेस है या बीमारी पकड़ने के चांसेस हैं ये बहुत ही कम हो जाता है तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करके रखिए ताकि समय पर ये चीज़ें आप कर पाए नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है कि जब हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं तो नुकसान हमको ही होता और साथ में नुकसान की बात नहीं है लेकिन परेशानी भी होती है टाइम वेस्ट हो जाता है समय जाता है व्यक्ति का जो है एक के बजाय दूसरा काम आ जाता है काम बढ़ जाता है हमारा तो अगर छोटी छोटी चीज़ें पहले से हम पूर्व में तैयारी करके रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है चलिए आगे बढ़ते हैं और शरद जी ने हमें बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आज के इस विशेष एपिसोड में मेरा गांव मेरा अंचल में खास हमारे किसान भाइयों के लिए कि किस तरह से हम पशु का ख्याल रखें और उसका दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन सी जो छोटी छोटी बातें हैं उसका ध्यान रखना है और किस तरह से बीमारियों से जितना हम बचा सकें पशु को वो सारी बातें उन्होंने बताया तो जाते जाते मैं कहूँगा कि आप सभी को एक संदेश जरूर दें क्योंकि राजस्थान और गुजरात के सभी किसान भाई आपको सुन रहे हैं तो आप एक संदेश सभी किसान भाइयों को जरूर दें पहले हूँ ये कहवा मांगूँ कि तुम तुम्हारे पास जी गायता हो भेसो ये तमें सारी आम जाति राखो अथवा वू दूध दू दू दू उत्पादनवाड़ी राखशो तो तमने आ धंधा कोई दिवस नुकसान आई लेकिन तब जो गाय के भेस राखो य ओछा में ओछू एक टंके एक वक्त आठ लीटर थी ओछू दूध ना आपे एवं तरह तुम्हारी पास जानवर तो तंधा में कोई दिवस नुकसान होते नहीं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि Uh, सभी टाइप के आपको पशु रखने हैं है, है ना जितना हम वैरायटी रखेंगे ज़्यादा दूध ज़्यादा दूध उत्पादन वाला सभी टाइप के आप अगर पशु रखते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा हो सकता है कभी कभी एक ही टाइप का अगर रखते हैं तो उसमें नुकसान होने का चांसेस है तो ये भी देखना है कि 8 लीटर के ऊपर आपको दूध मिले ये ध्यान रखते हुए अगर पशु का आप चयन करते हैं तो आपका बिजनेस अच्छा हो सकता है और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके भी आप अपनी बातें रिकॉर्ड करवा सकते हैं और यही रिकॉर्डिंग आप हमारे डॉक्टर साहब से भी उसी चीज पर हम विचार करके उनके उत्तर आपको मिल सकते हैं तो इसके लिए आपको करना यही है चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आपको मैसेज करना है अगर मैसेज आपको लिखना आता है अपने नाम के साथ में अपने प्रॉब्लम लिखकर हमें भेज सकते हैं या फिर डायरेक्टली चौरानवे इस नंबर पर आप कॉल करके अपने नाम के साथ अपने प्रॉब्लम रिकॉर्ड करवा दीजिए तो इससे क्या होगा कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है अगले एपिसोड में वही सवाल इस एपिसोड में पूछा जाएगा और आपको उत्तर मिलेगा तो ये ध्यान रखिए कि आपको अगर मैसेज नहीं आता है कोई बात नहीं आप फ़ोन करके अपने प्रॉब्लम्स रिकॉर्ड करवा दीजिए या बता दीजिए हमें बहुत अच्छा लगेगा आपकी सेवा में हम सदैव उपस्थित हैं और हमें बहुत खुशी होगी आपकी सेवा का मौका मिले तो चलिए किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही और जाते जाते यही कहूँगा कि आप अपना भी ध्यान रखें और पशुओं का भी ध्यान रखें और अपना जीवन खुशनुमा बनाए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर शरद सोनी जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कुराते रहो